और पिछली बार जैसे कि हमने बात किया था रिन्यूबल एनर्जी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में यानी जो दूषित हवा जिसको कहेंगे हिंदी में दूषित हवा क्या है उसके क्या परिणाम है उसके क्या नुकसान है ये सारी बातें हम लोग आज के इस शो में चर्चा के रूप में बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी राजीव हजेला जी हैं जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं बी से एडिशनल डी पोस्ट से रिटायर हो चुके हैं और हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में हमेशा जुड़ते हैं और उनके पास बहुत ही अच्छा जानकारी है जो हम उनसे लेते हैं तो आप सभी की तरफ से राजीव हजेला जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद रमेश जी जी जैसे कि हम लोग आज बात करने वाले हैं एयर पोल्यूशन के बारे में जिसको दूषित हवा हिंदी में कह सकते हैं तो ये एयर पोल्यूशन की जो स्थिति है हमारे पूरे देश में क्या है रमेश जी ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आजकल और इसमें अभी 2014 में एक डब्ल्यू जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते है उसकी एक रिपोर्ट निकली थी तो उसमें दुनिया के सबसे ज्यादा जो सिटीज दूषित हैं जिनकी हवा दूषित है तो वो 20 सिटीज में हमारे भारतवर्ष की 13 सिटीज है और इसमें जो है वो दिल्ली जो है वो पहले नंबर पर है और बाकी हमारी जो है सिटीज में पटना ग्वालियर रायपुर अहमदाबाद लखनऊ फिरोजाबाद कानपुर अमृतसर लुधियाना इलाहाबाद आगरा और पंजाब में खन्ना शामिल है इसमें दिल्ली जो है वो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा प्रदूषित वायु वाली सिटी है जिसमें कि प्रदूषण की जो वैल्यू है जिसको पीएम 2.5 कहा जाता है वो एक है और न केवल ये सबसे ज्यादा हाइस्ट है बल्कि ये जो WHO के हैं, उनका 15 गुना उनसे ज्यादा है तो आप आ, ये देखिए कि कितनी स्थिति खराब है और हालांकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो वो कहती है ये डब्ल्यू के आंकड़े हैं, सब गलत सलाह है और हाँ वो नहीं मानते हैं वो कहते हैं सब गलत सलाह है इनकी रिपोर्ट और चाइना हमसे आगे है मगर ऐसा है कि आंकड़े जो है वो झूठ अपने में नहीं बोलते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि समय जो हमारी दिल्ली राजधानी है वो सबसे नंबर वन पर है और अभी एक और रिपोर्ट निकली थी कुछ समय पहले जिसमें की सबसे ज्यादा खराब इन्वायरमेंट दुनिया के कौन से देशों में है जी। तो उसमें एक सूची 178 देशों की बनाई गई थी हमारे देश का स्थान 155 है तो इसमें भी देखिए कि मतलब जो एक का जिसका है, वो सबसे अच्छा है और जो 178 का है वो सबसे खराब है तो हमारा 155वां स्थान है देश का तो अब हम लोग खुद ही अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे शहरों में एयर पोल्यूशन का क्या हाल है और एक तो बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं ये 2013 के हैं कि हमारे देश में केवल एयर पोल्यूशन से जो मरने वालों की संख्या है वो 14 लाख थी हालांकि चाइना में ये 16 लाख थी मगर हमारे देश में ये 14 लाख तो अब स्थिति ये आ गई है कि ये हमारे देश के लिए ये जीने मरने का सवाल आगे हमने इसमें सारे देशों को तो छोड़िए चाइना को भी इसमें एयर पोल्यूशन के क्षेत्र में मार दे दिए तो इस बहुत आगे निकल चुके हैं रमेश जी <laughs> और इसमें अभी कारणों से पूरे विश्व में जो जो साइंटिफिक कम्युनिटी है है है या लोगों का अटेंशन वो हमारे देश के एयर पोल्यूशन पे आ गया है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पोल्यूशन बना जा रहा है राजीव जी काफी अच्छी बातें आप बता रहे हैं किस तरह से आज जो है वायु प्रदूषण हो रहा है पूरे भारत में काफी ज्यादा ये जो आपने आंकड़े बताए हैं आ, लोग भले इसको गलत माने लेकिन इससे इनकार भी तो नहीं किया जा सकता कि वायु प्रदूषण हमारे भारत देश में कितना ज्यादा पैमाने पर है और इसको कम करने के लिए हमारा जो प्रयास है वो शायद हम आगे आप बताएंगे ही लेकिन एक्चुअली में हमारे जो लिसनर्स हैं हमारे जो रेडियो मधुबन को सुनने वाले श्रोता है उनको पहले ये बताइए कि वायु प्रदूषण है क्या चीज एयर पोल्यूशन का मतलब क्या है देखिए जब वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइसल्फाइड कार्बन डाइऑक्साइड और डस्ट पार्टिकल्स धुआं फ्यूम्स या और अन्य प्रकार की जहरीली ओडर्स की मात्रा इतनी बढ़ जाए कि वो मनुष्यों जानवरों और पेड़ों के लिए बहुत नुकसान हो जाए तब हम कहते हैं कि वो एयर पोल्यूशन की स्थिति है और एयर जो है पॉल्यूटेड है अब ये जो है हम हम सभी जानते हैं कि हमारी धरती के चारों ओर हवा का एक ब्लैंकेट सा होता है तो जिस जो धरती की लाइफ को सपोर्ट करता है परंतु जब आप देखिए कि इस प्रकार की जहरीली गैसें जो है वो एटमॉस्फेयर में आ जाए चाहे वो नेचुरल सोर्स से आती हो या मैनमेड एक्टिविटी से आती हो और उनकी मात्रा परमिसिबल लिमिट से इतनी ज्यादा बढ़ जाए तो हम उसको उस स्थिति को फिर एयर पोल्यूशन कहते हैं और जो चीजें या गैसें जो हवा को दूषित करती हैं उनको अंग्रेजी में पॉल्यूटेंट कहा जाता है अच्छा हाँ, हाँ। और ये पोलूटेंट है ये दो तो प्रकार के मानते हैं इनको एक तो बोलते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट तो जैसे टॉक्सिक गैसें जो हवा में सीधे मिलती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया सल्फर डाइऑक्साइड हो गया या अन्य ग्रीन गैसें हो गई जो कि कोयला वाले कोयले वाले थर्मल प्लांट्स से हों या गाड़ियों के फ्यूम से हों तो इनसे जो गैसे निकलती हैं वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहलाती है और दूसरी प्रकार की जो है वो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो है जब ये जहरीली जो वायुमंडल में आ जाती हैं, तो वो क्या होता है कि जब वायुमंडल में जो नमी है और जो सूरज की रोशनी है तो उससे इनमें आपस में केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस की मदद से और जहरीली बनती जैसे आपने देखा होगा कि नाम दिया गया है एक शब्द स्मोक का इस्तेमाल किया गया है जिसमें बहुत धुआं सा छाया रहता है शहरों में और ये स्मोक और फॉग दो शब्दों से मिल बना है तो ये जो है आ, कभी कभी ये शहरों में देखा गया है कि हल्के ब्राउन रंग का होता है या हल्के नीले रंग का होता है तो अगर इसमें मान लीजिए जो, ओजोन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तब ये इसका रंग थोड़ा सा हल्का नीला हो जाता है वरना ये नॉर्मली लाइट ब्राउन कलर का होता है तो ये जो है ये पॉल्यूटेट्स जो हैं वो जो है एयर पॉल्यूशन करते हैं हमारे एयर में जी जी राजीव जी काफी अच्छी बातें बता रहे हैं और मुझे लगता है कि वायु प्रदूषण या दूषित हवा का अर्थ यही है कि हवा में या वायु में कुछ तत्व ऐसे मिल जाना जो जरूरत नहीं है उसमें या मिक्स अप करना मिक्स हो जाना बिल्कुल बिल्कुल तो ये तो बहुत ही एक भयानक स्थिति हो सकती है अगर ये ज्यादा पैमाने पर पे अगर इस तरह के जो जहरीली चीजें अगर मिक्स होती जाएगी तो हमारे सेहत के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसान हो सकता है तो आइए इस पर और भी बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन अभी लेते एक ब्रेक आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियोमाधुन नाइन्टी प्वाइंट फोर पर समय की मांग सुनते रहो मुस्कुराते रहो विमुख शिखर से आए राधा हरि सम्मुख बासुरी अंगुलिया hara <laughs> dhara आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार श्रोताओं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और हमारे साथ राजीव हजेला जी जुड़े हुए हैं और आज बात कर रहे हैं हम लोग वायु प्रदूषण या दूषित हवा जिसको साधारण रूप में हम लोग कह सकते हैं लेकिन ये कहने में तो साधारण लगता है लेकिन ये बहुत बड़ा जो सिचुएशन है हमारे सामने खड़ा कर सकता है और वायु से सीधा संबंध हमारा जीवन है और जीवन अर्थार्थ हम जिस धरती पर रहते हैं और जहां पर हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं तो अगर उसी में कुछ मिक्स हो जाए तो वो सीधे ही हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है तो इस विषय को अच्छी तरह से समझना भी है और इसको कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है इसीलिए आज हम इस विषय पर बात कर रहे समय की मांग इस कार्यक्रम में तो चलिए राजीव जी एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कहा जाता है दिल्ली का जो ये एयर पॉल्यूशन है वायु प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा है तो इसको कैसे आप बताएंगे देखिए मैंने जैसे बताया आपको कि दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन की वैल्यू है वो पीएम 2.5 जो है उसकी एवरेज एनुअल वैल्यू है जी जी जी ये घटती बढ़ती रहती है रोजमर्रा के हिसाब से मगर जो एवरेज वैल्यू आकी गई है वो एक सौ आकी गई है तो ये जो है आ, जितनी ज्यादा पीएम 2.5 की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा हवा जो है वो जहरीली होगी और अगर हम पीएम की बात करें तो ये पीएम अंग्रेजी में इसको पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं या आ, कहें तो हवा में पाए जाने वाले जो बहुत ही नन्हे से पार्टिकल है उनको पीएम कहा जाता है और इसमें डस्ट हो गया डर्ट हो गया सूट हो गया भी एक प्रकार का ये कालिक टाइप का होता है जो धुएं से निकलता है स्मोक हो गया और लिक्विड के ड्रॉपलेट्स हो गए तो इसमें कुछ पार्टिकल्स बड़े या डार्क कलर के भी हो सकते हैं जैसे सूट कोयले से या धुएं से होने वाले जो कई, कई बार दिखाई भी पड़ते हैं मगर कुछ पार्टिकल्स जो है वो इतने छोटे होते हैं रमेश जी कि आंखों से वो नजर नहीं आते हुँ, हुँ, उन, हुँ। उनको हम लोग केवल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के नजर से ही देखते तो ये जो पार्टिकल्स हमारे दूषित हवा में आते हैं ये ज्यादातर जो है वो मैंडमेड सोर्सेस से आते हैं या कई बार नेचुरल सोर्सेस से भी आते हैं तो ये जो पार्टिकल 2.5 पीएम 2.5 जिनको बोलते हैं तो 2.5 के माने ये है कि इनका पार्टिकल का जो साइज है वो 2.5 माइक्रोमीटर है इसका फाइव साइज़ और ये इनको कई बार बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं तो इनको फाइन पार्टिकल्स भी कहा जाता है तो इसका अब, अब, अब इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि जो मनुष्यों के बाल की थिकनेस है उसका एक बटे तीस भाग जो है वो इनके इन पार्टिकल्स का डाया होता है तो ये बहुत ही छोटे पार्टिकल तो बहुत पार्टिकल्स ही छोटा यानी इसको आ, बिना माइक्रोस्कोप के देख नहीं सकते ये देख ही नहीं सकते नहीं साधारण माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते उससे भी काम नहीं चलेगा उससे भी काम नहीं चलेगा यस तो ये क्या होता है कि ये सबसे ज्यादा हेल्थ के ऊपर बुरा असर डालते हैं क्योंकि ये जो है वो लंग्स में जाके जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे और पता ही नहीं लगता है इसका पता पर... लगता है तो स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है सही बात है राजीव जी एक बार हमने ये जो फिल्टर वाले कंपनी होती है उनका एक आँ... डेमो था उसको मैं देखने के लिए गया था उन्होंने एक सोसाइटी में प्रोग्राम रखा था तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि वो पानी का जो है उन्होंने जो इसमें कितना गंदगी है वो उसने फिल्टर किया और निकाला मशीन के द्वारा तो वो पानी हाँ। पूरी तरह से ब्राउनिश था और वो पानी आप पीते हैं उन्होंने बताया था मुझे बड़ा ये लगा कि इतना जो गंदा पानी है वो दिखता तो नहीं है पानी में क्या है बिल्कुल तो वो चीजें है कि हम लोग अभी उन चीजों को जानना जरूरी है समय के अनुसार आ, बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं जी तो अभी ये जो ये ये जो हमारे दूषित हवा हमको जो आ रही है वो ज्यादातर हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ हैं और पावर प्लांट्स हैं या लकड़ी जलाते हैं या धुआँ पैदा करते हैं इनकी वजह से होती हैं और जब ये हवा में आ जाती हैं तो फिर ये सूरज की रोशनी में और नमी के कारण ये आपस में रिएक्ट करती है और उससे और जहरीली हवाएं है जो हैं वो पैदा होती है अब देखिए सरकारी आंकड़े ही बता रहे हैं कि हमारे कंट्री में 180 से ज्यादा सिटीज ऐसी हैं जो कि सेफ लिमिट से छह गुने से ज्यादा पॉल्यूटेड है ये सरकारी आंकड़े की हम बात कर रहे हैं तो इसमें आप हम हम सारे देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है हमारे यहाँ बच्चों पे ये बहुत ज्यादा असर कर रहा है दिल्ली में एक अभी न्यूज आइटम आया था कि चवालीस लाख बच्चे जो है वो केवल लंग लंग्स की डिजीज के शिकार हैं। हम्म हम्म और डॉक्टर्स तो माता पिता को ये बोलते हैं कि साहब आपने अपने बच्चे को लंग डिजीज से बचाना है तो आप दिल्ली के बाहर बसने की सोचिए हम्म मतलब यहाँ तक डॉक्टर्स क्योंकि अब दिल्ली में इसका कोई उपाय नजर नहीं आ रहा हालांकि दिल्ली में आप देख रहे हैं इन्ही ने ऑड इवेंट का फार्मूला लगाया था मगर वो तो केवल एक एस्पेक्ट है कि भाई ट्रैफिक का कम कम किया और उससे थोड़ा प्रदूषण जो जो है है वो वो शायद उम्मीद थी कम हुआ, मगर आंकड़े बता रहे हैं वो ये कि पहली बार जो दिल्ली में ऑर्ड इवेंट चला था वो तो उसमें तो थोड़ा सा कमी आई थी मगर दोबारा जो अभी ऑड इवेंट अभी कुछ दिन पहले चला है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और बल्कि और आंकड़े बढ़े हुए पाए गए हैं <laughs> और हालत ये है कि रमेश जी हमारे दिल्ली के जो सीएम साहब हैं वो खुद ही इसके शिकार हैं और वो खुद अपना बार बार में जाके इसका इलाज कराते हैं तो हालत बहुत खराब हो गई है एयर पोल्यूशन के मामले में हमारे यहाँ राजीव जी मुझे लगता है कि सभी को मिलकर काम करना होगा एक और बात मुझे समझना है की जैसे आपने कहा की पीएम टू पॉइंट ये जो Uh, मार्क आपने बताया उसमें कुछ और आंकड़ा भी आपने बताया तो ये है क्या चीज और इसमें कौन कौन से जहरीले तत्व होते हैं देखिए मैंने जैसे बताया कि ये जहरीली गैसें जो हैं वो गाड़ियों के या जो डीजल जनरेटर है पावर प्लांट हैं या जो लकड़ी घास पत्ती के धुएं से जो गहरीली गैसे बनती है तो ये जो है उनकी वजह से ये पॉल्यूशन होता है तो इसमें कई विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं एयर में जैसे एक है सल्फर डाइऑक्साइड हाँ सल्फर हा, डाइऑक्साइड एक गैस है ये कोयले पेट्रोलियम या और भी फ्यूल्स जो हैं है जो थर्मल प्लांट्स के धुए से जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है बनती है आदमी निकलती है और ये इस स्मोक जो मैंने अभी नाम लिया था इस स्मोक बनाने में मदद करती है अच्छा। जिसकी वजह से आपने सुना होगा एसिड रेन होती है आ। तो एसिड रेन जो है वो तब होती है जब ये इस प्रकार की गैसें जो है पानी से रिएक्ट करके एसिडिक हो जाते पानी को एसिडिक कर देती है और वो जो बारिश होती है तो वो एसिडिक रेन कहलाती है हु. तो ये जो है ये लंग्स के लिए बहुत ही खराब है और ये लंग डिजीज पैदा करती है दूसरी प्रकार की गैस एक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड ये बहुत ही जहरीली गैस है और ये ज्यादातर जो हमारे व्हीकल्स के शौस से ये पैदा होती है इसके बारे में अगर आपको याद हो बहुत सालों पहले जब ये गैस के चूल्हे का प्रचलन नहीं था तो हमारे देश में लकड़ी का चूल्हा और पत्थर का कोयला जलाया जाता था आपको याद है याद याद है है बचपन में बिल्कुल बिल्कुल तो ये उस समय भी ये गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड पत्थर के कोयले से निकलती थी जलाने से और ये इतनी जहरीली गैस होती थी कई बार लोग जाने अनजाने में जब बंद कमरों के अंदर जाड़े वगैरह में पत्थर की अंगीठी गर्मा गरम करने के लिए कमरे को लगा देते थे और कोई उसमें वेंटिलेशन नहीं होता था तो सुबह मरे पाए जाते थे हम्म हम्म ये ऐसे किस्से बहुत आते थे अब तो खैर पत्थर के कोयले का प्रचलन ही खत्म हो गया जब से गैस आई है हम्म खास खास करके घरों में तो खत्म हो गया है अभी भी इसको हलवाई हाँ। हाल, वगैरह या कोई ऐसे प्लेसेस के ऊपर ढाबे वगैरह में लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये बंद एरिया में इसका इस्तेमाल बंद हो गया कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं और सांस लेने के बाद जो गंदी गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये जो है ये एक ग्रीन हाउस गैस कहलाती है ये भी गाड़ियों के पावर प्लांट के एग्जॉस से रिलीज होती है और इसकी मात्रा जो है ये निरंतर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है और ये हमारे पूरे विश्व में जिस भारत समेत ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का कारण बन रही है तो ए, इसकी मात्रा बढ़ने से पूरा बैलेंस बिगड़ रहा है एक और गैस होती है उसका भी नाम सुना होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड जी जी तो यह नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दो गैसें हैं ये हमारे आ, हवा में मौजूद होती हैं तो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो आ, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो हवा में भी बनती है और गाड़ियों के एग्जॉस से पावर प्लांट के एग्जॉस से तो ये आती है और ये आ, हमारे यहाँ ओजोन थ्री एटमोसफेयर में बनाने के लिए भी जिम्मेदार है जो कि ये ग्लोबल वार्मिंग जिसका एक ग्लोबल वार्मिंग में भी ये मतलब काफी काम खराब कर रही है तो ये एक बहुत ही प्रदूषित गैस मानी जाती है जब इसकी कंसंट्रेशन हवा में बढ़ जाता है उसके बाद कुछ आ, आपने कभी ध्यान दिया हो तो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे आपने देखा होगा पेंट है वार्निश है या और केमिकल्स है जिसमें अजीब सी स्मेल सी आ, आती है जो हवा में फैलते हैं तो ये भी जो है अगर ज्यादा मात्रा में इनका इस्तेमाल होता है तो ये ओजोन थ्री बनाते हैं जो की अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग में जिसका इफेक्ट होता है हुँ, हुँ. और कुछ पार्टिकुलेट मैटर्स भी हवा में आते हैं जैसे कालिक वगैरह कोयला जैसा नहीं धुएं से कोयला कोयला सा बिल्डिंग काली पड़ जाती है तो ये भी किचन वगैरह में देखिए जहां पर लोग कोयले का उसका लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं वो तो काला काला सा सब हो जाता है तो ये ये भी जो है ब्रीदिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता हु, हु, हु. होती है हाँ अलग ही गंध है अलग ही उसका रंग भी है काला और ओजोन भी भी हमने सुना ही है ये भी एक जहरीली हवा है और एक आपने और सुना होगा ये जो रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने के लिए गैस का इस्तेमाल होता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सी बोलते हैं अच्छा ये परफ्यूम्स में एरोसॉल्स में रेफ्रिजरेटर में इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये जब गैस हवा में छोड़ी जाती है या लीक होती है तो ये ऊपर जा करके ओजोन लेयर को अटैक करती है और उसको डैमेज करती है है अच्छा हाँ, तो ये भी बड़ी नुकसानदेह और इसके अलावा जो लेड है या यावी मेटल्स है ये इनका जो इंडस्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल होता है कारखानों में तो ये जो कारखानों से इस प्रकार से जो सारी, सारी राजीव जी बहुत ही अच्छी बातें जो है जो आप बता रहे हैं इसमें हम लोग जैसे की साधारण व्यक्ति हवा और दूषित हवा या वायु प्रदूषण इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकता है लेकिन उसमें कितने जहरीले जो तत्व हैं वो भी हम कभी नहीं देख पाते हैं क्योंकि ये दिखाई नहीं देता हालांकि ये सच है कि वैज्ञानिक है या जो साइंटिस्ट है या जो लेबरेटरीज है उसमें ये पता चल जाता है कि इसमें कितना जहरीले तत्व भरा हुआ है तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग वायु से हमारा सीधा संबंध होता है हम लोग हवा को ऑक्सीजन के रूप में श्वास के द्वारा लेते हैं तो आज फिर ये सब चीजें सुनने के बाद तो लगता है कि ये बहुत बड़ा चिंता का कारण बन सकता है और जितना अशुद्ध वायु में सांस अगर लेकर हम जीते हैं तो तो अनेक बीमारियां भी हो सकती है। ऐसा मुझे लगता है तो वायु प्रदूषण से हमारा जो सेहत है या स्वास्थ्य है उसके ऊपर क्या असर होता है हेल्थ पर क्या परिणाम होते हैं आपने बिल्कुल सही कहा है ये एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है एयर पोल्यूशन और इसका सीधा सीधा असर जो है वो आम नागरिकों पर आम जनता पर पड़ रहा है क्योंकि तो हमारी जो है ये ज्यादातर हमारी जो सिटीज हैं और विश्व में भी जो और सिटीज है वो प्रदूषित वायु से प्रभावित है और जो आंकड़े ये बताते हैं कि करोड़ों करोड़ों लोग पूरी दुनिया में जो है वो प्रदूषित एयर से पूरा एक्सपोज हो रखे हैं और विश्व में करीब तीन हजार से ज्यादा सिटीज ऐसी हैं जो कि ज्यादातर ये पुअर कंट्रीज में है डेवलपिंग कंट्रीज़ में है ये इनमें बराबर वहां के नागरिकों को प्रदूषित एयर जो है वो सांस लेने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है और इसका जी सीधा असर जो है प्रदूषित वायु का जो है वो हार्ट डिजीज जो स्ट्रोक्स होते हैं हैं आजकल बढ़ गए लंग या बच्चों में लोअर जिसको बोलते कि गला खराब हो गया जी जी जी या लंग और लंग कैंसर होता हाँ। है मतलब और अभी लेटेस्ट रिसर्च तो ये बता रही है कि ब्लैडर कैंसर या ब्रेन की जो फंक्शनिंग में चेंजेस आना जो है ये भी जो है एयर पॉल्यूशन के कारण पाया गया है हम्म <laughs> हम्म तो ये काफी भयानक रूप इसने ले लिया है और जैसे मैंने बताया आपको कि हमारे देश में 180 से ज्यादा सिटीज है जो कि छह गुने सेफ्टी वैल्यू से, से ज्यादा प्रदूषित वायु जिनमें है तो इसमें तो काफी चिंता का विषय है और अगर हम देखें तो ये जो एयर पोल्यूशन है ये दुनिया में जो डेथ में चौथा सबसे बड़ा कारण है मतलब डेथ जो हो रही है दुनिया में वो एक तो बी की वजह से होती है और एक पुअर डाइट जिसको ठीक मतलब ऐसे तो क्या हिंदी में बोलते हैं कि मतलब खान पान जो है वो पूरा नहीं खराब है और तीसरा सिगरेट स्मोकिंग है और चौथा कारण जो है वो जो है आपका ये एयर पोल्यूशन है हुँ हुँ हु. और हर साल गणेश जी सत्तर लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो दुनिया में वो केवल एयर पोल्यूशन से मर रहे हैं तो ये काफी बड़ी फिगर है और ये काफी महत्वपूर्ण बात है और काफी इंपॉर्टेंट इशू है जिसको कि जिसको अभी पूरा पूरे देश है, के है। राजीव जी बहुत ही अच्छी बातें आप बता रहे हैं कि किस तरह से हमारे सेहत पर इसका प्रभाव हो रहा है वायु प्रदूषण से हमारे जो स्वास्थ्य संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो भी बीमारियां है वो ज्यादा हो रहे हैं और छोटे बच्चों तक ये जो है अच्छी तरह से इसका प्रभाव दिखाई देता है छोटे बच्चों को भी लंग्स का प्रॉब्लम होता है स्वास्थ्य लेने में तकलीफ होती है ये सारी शिकायतें जो है वायु प्रदूषण के कारण हो रहा है चलिए आगे हम लोग और भी बहुत सारी बातें इसके कारण क्या हो सकते हैं और सेहत को छोड़कर इसके और क्या प्रभाव हो सकते हैं वो सारी बातें हम आगे सुनेंगे लेकिन अभी लेते हैं कल्प विराम आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट पर समय की मांग सुनते रहो नमस्कराते रहो बो तो भगवान की होते हैं ही लो सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और हम लोग बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण पर विशेष रूप से जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एयर पॉल्यूशन जी हाँ जैसे की इसमें हमारे सेहत पर जो असर हो रहा है उसके बारे में हमने जाना यहाँ तक कि छोटे बच्चों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम और एक और बात मैं पूछना चाहूंगा राजीव जी, कि किन से होता है इसका मुख्य कारण क्या है देखिए इसके मुख्य कारण जो है वो दो होते हैं एक तो नेचुरल सोर्सेज की वजह से एयर पोल्यूशन होता है दूसरा मैन मेड सोर्सेज से होता है अभी जो हम लोग के दादा परदादा के टाइम पर इतना पोल्यूशन नहीं हुआ करता था हम्म हम्म तो नेचुरल सोर्सेज तो उस समय भी होते थे हम्म मगर अभी क्यों बढ़ गया क्योंकि मैन मेड सोर्सेज से सारी लिमिट क्रॉस हो गई हम्म तो अगर हम नेचुरल सोर्सेज की बात करें जो द, ये डस्ट है या वाइल्ड फायर है और वॉलैनिक एक्टिविटी है ये कुछ ऐसी चीज़ें है जिसकी वजह से ये पोल्यूशन होता है जैसे आपने सुना होगा वॉलैनिक एक्टिविटी जब होती है तो बहुत ज़्यादा उससे धुआं और डस्ट पार्टिकल्स और कार्बन वगैरह फैलते हैं जो कि मीलों क्या सैकड़ों मील किलोमीटर तक फैलते फैलते हैं तो इससे पॉल्यूशन बहुत होता है और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक सोर्स है वो मैन मेड है जैसे आ, गाड़ियों में जो फॉसिल फ्यूल का आजकल इस्तेमाल हो रहा है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन और, मोनो ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह निकल रही है और एग्रीकल्चर में देखिए जो आजकल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर वगैरह जो है ये भी आ, जो है विभिन्न प्रकार की गैसे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की वजह से हो रही है हमारे यहाँ तो इंडस्ट्रलाइजेशन में फैक्ट्रीज नहीं, नहीं लग रही है तो उसमें ये बहुत मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन और भी बहुत सी केमिकल गैसें ये लोग छोड़ते हैं और जो माइनिंग की जाती है उसमें भी डस्ट होता है केमिकल निकलता है और जो शहरों में ये आजकल कचरा जो है वो जब कचरा इकट्ठा करके म्यूनिसपलिटी वाले कहीं गड्ढों में या कहीं डालते हैं तो वहाँ पर ये कचरा जो है वहां पर मिथेन गैस बनती है तो ये मिथेन गैस भी बहुत ज्यादा खतरनाक गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है या अभी आपने सुना होगा कि पंजाब हरियाणा साइड के ऊपर ये खेतों में जब ये अपनी फसल काट लेते हैं तो बची हुई जो घास भूस या भू, भूसा है उसको ये पूरा जला देते हैं एक पूरे पूरे कई कई एकड़ हेक्टेयर में कई कई एकड़ों में तो उससे भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन जो है वो, वो होता है और हम लोग घर में भी जो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं या जनरेटर वगैरह लगा के जो इस्तेमाल करते हैं या कोयला को भी जलाते हैं तो उससे भी ये सब पॉल्यूशन जो है ये ये सब पोल्यूशन उन कारणों से होता है तो अगर हम कुल मिलाकर देखें तो जो सोर्सेस हैं उन उनसे जो जो है पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ गया है जो कि शायद आज से अब 50 साल पहले साठ साल पहले इतना नहीं हुआ करता था राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं मुझे आपकी बात सुनते सुनते मेरी बात याद आ गई क्योंकि हम लोग जिस मुंबई के नजदीक में थाना डिस्ट्रिक्ट में अंबरनाथ में रहते थे तो वहां पर एक केमिकल फैक्ट्री थी डीएमसी नाम से और वो। क्योंकि वो बहुत पुरानी कंपनी थी बाद में उसके आसपास में जो बस्ती है वो धीरे धीरे बढ़कर बहुत ज्यादा बस्ती वहां बस गई जहां पर हम लोग खुद भी रहते थे उसमें से जो एक गैस निकलता था हर हफ्ते या पंद्रह दिन में वो गैस निकाला जाता था तो उस समय पूरी हालत बेकार हो जाती थी कि लोग घर से बाहर निकले या घर में रहे उसका जो दुबे का जो खुजबू या जो बदबू के हैं वो पूरी तरह से बेवसी कर देती थी इतना माना खतरनाक होता था बिल्कुल सही कह रहा और दे जब जितने भी लोग वहाँ रहने के लिए आए तो उनको जब लिख के भेजा कि कंपनी का ये गैस वाला सिस्टम बंद करो या कुछ इसके लिए उपाय निकालो तो उन्होंने कहा कि बस्ती तो जब नहीं थी तब से ये कंपनी है बस्ती तो अब बस गई लोग अभी आ गए तो अभी मैं कैसे बंद करूँ तो ये समस्या रही कुछ समय तक लेकिन अभी फिलहाल वो कंपनी दूसरी जगह चली गई या बंद हो गई है तो वहाँ तो अभी समय के अंतराल में काफ़ी कुछ बदल गया तो कंपनी वो अभी वहाँ जितनी जगह थी उनकी वो तो बिल्डिंग्स और ये सब चीज़ें बन गई तो वो कंपनी वहाँ से हट गई लेकिन जब तक वो कंपनी थी तो हर पंद्रह दिन या हफ्ते में जो गैस छूटती थी तो बहुत सारे पूरे ही बस्ती के जितने भी लोग हैं उनकी तो हालत हो जाती थी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हम लोग अभी भोपाल त्रासदी जो हुई थी हाँ, हाँ। यूनियन कार्वाइड की उसको अभी भी लोग भूल नहीं पाए हैं किस तरीके से उसने हमारे हजारों लोगों को मारा हुँ, और हुँ। कैसे लोग कृपिल हो गए ये वहाँ पर गैस के रसाओ जहरीली गैस के रसाओ में हुँ, हुँ। तो ये बात तो बिल्कुल सही है राजीव जी एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे की आपने कहा की इसके ऊपर इसके क्या क्या कारण है और इसके क्या असर होते हैं इसके इफेक्ट क्या है हेल्थ से से रिलेटेड छोड़कर छोड़कर सेहत और भी क्या इफेक्ट्स हो इसका जो असर है वो ये ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा कारण बन रहा है क्योंकि ये इसका ग्लोबल वार्मिंग में जैसे जो है वो धरती पर टेम्परेचर बढ़ाना जैसे समुद्र समुद्रित लेवल का बढ़ना या कोल्डर रीजन में आइस का पिघलना आज जो ऐसी चीजें हैं ये पिघलनाड एयर है उनकी वजह से हो रहा है एसिड रेन इनकी वजह से होने लग गई है और ये एक एक चीज कहलाती है जिसको यूट्रिफिकेशन कहते हैं यूट्रिफिकेशन जो है इसमें जब हवा में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो समुद्र में सतह के ऊपर जो एक हरी हरी सी एल्गी जम जाती है तो वो एल्गी कुछ नहीं है वो जो हवा से नाइट्रोजन जो है वो ले, ले लेती है एल और उसमें नाइट्रोजन इफेक्ट एख, नाइट्रोजन इकट्ठी हो जाती है और जब ये समुद्र में एल जी जमती है तो वो पूरा मैरिन लाइफ को इफेक्ट करती है क्योंकि तो उसको खाती हैं अच्छा। हाँ, तो है और देखिए का भी भी इफेक्ट इफेक्ट काफी काफी के ऊपर हो रहा है क्योंकि जो, जो टॉक्सिक केमिकल्स जो हवा में है वो जानवर भी उसको सांस में ले रहे हैं तो वो ऐसी जगहों को छोड़ करके अब दूसरी जगहों में शिफ्ट कर दे लग गए हैं और हमारे ओजोन लेयर जो है वो हम सब जानते हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में कोजोन लेयर होती है और नॉर्मल तौर पे जो ओजोन लेयर है वो हमको सनरेस की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं इनके हार्मफुल इफेक्ट से बचाती हैं परंतु जब ये पोल्यूटेड एयर जिसमें कि सी है या और, और और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो जब बढ़ जाते हैं तो ये ओजोन लेयर को पतला करने लगती है hmm. और इसका असर ये होता है कि जो ओजोन लेयर को यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट्स को जो रोकना होता है तो वो रोक नहीं पाती है और फिर ये अल्ट्रावायलेट किरणें जो है मनुष्यों के ऊपर ज्यादा पड़ती है तो उससे मनुष्यों की आइज या स्किन के ऊपर प्रॉब्लम शुरू होने लगती है तो ये भी एक एक बड़ा भारी खतरा इससे पैदा होता है जी अच्छा जी एक और बात मैं पूछना जैसे कि कि अब बहुत सारी बातें तो हमने सुनी वायु प्रदूषण से क्या क्या होता है सेहत के ऊपर क्या होता है पर्यावरण पे क्या होता है लेकिन अब इसका जो आ, बचाव है वो हम कैसे कर सकते हैं देखिये बचाव के लिए हमें दो फ्रंट के ऊपर काम करना होगा पहला तो मैं ये कहूंगा कि हम अपने स्तर पर हम सब नागरिक जो हैं जो कर सकते हैं वो करें और दूसरा जो है वो गवर्नमेंट के स्तर के ऊपर किया जा। जाना चाहिए तो अपने स्तर पर तो हम ये कहेंगे कि हम अपना जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल है वो कम करें चाहे किसी भी चीज में चाहे वो ट्रांसपोर्ट में हो जनरेटर में हो या किसी भी चीज और चीज में हम करते हो तो और हम अपना घर में जैसे लाइट वगैरह का इस्तेमाल कम करें और एक हम क्लीन एनर्जी के ऊपर ज्यादा इंफेसिस दें हम लोग घरों में सोलर एनर्जी के उपकरण भी लगा सकते हैं और पानी की हम बचत कर सकते हैं तो इस तरीके से एक थ्री कंसेप्ट मैंने एक बार बताया था कि रिड्यूस और री और रीसाइकिल तो ये कंसेप्ट बहुत ही फायदेमंद है हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं रोजमर्रा की लाइफ में तो अपने अपने स्तर के ऊपर तो ये चीजें हम कर सकते हैं और गवर्नमेंट के स्तर पे ये जैसे मैंने रिन्यूएबल एनर्जी वाले उसमें आपको बताया था जी जी जी काफी बातें बताई हाँ काफी बातें बताई थी तो अभी गवर्नमेंट जो है वो सोलर और विंड एनर्जी और वाटर से जनरेट करने वाली जो बिजली है उसके ऊपर काफी जोर दे रही है तो ये गवर्नमेंट कर रही है मगर शायद अभी जो है इसमें काफी और कुछ करने की जरूरत है जी ताकि जी, हम इसको इफेक्ट को कम करें अभी जी, जी बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं और मुझे लगता है कि ये जो है वायु में यानी हवा में गंदगी मिलाने वाले जो तत्वों की मात्रा उसको अगर हम लोग कम करें तो ये समस्या कम हो सकती है और हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग पेड़ लगाएं जो हमारे जंगल हैं उसको बढ़ाएं यही एक बहुत ही अच्छा इलाज हो सकता है और वायु प्रदूषण को कम करने वाले जो उपाय है उसको और भी खोजना चाहिए हर व्यक्ति का अंदर कोई ना कोई विचार होता है अगर वो हमारे थोड़ा सा चिंतन मनन करके कुछ नई विधिया निकालें तो भी बहुत अच्छा हो सकता है कि हम कैसे वायु प्रदूषण से बच सके राजू जी एक और बात मैं पूछना चाहूंगा हमारे भारत देश में गवर्नमेंट किस किस तरह का काम कर रहा है थोड़ा सा बताइए देखिए हम अभी आपको लेटेस्ट ही बताते हैं कि जी. पिछले साल अप्रैल में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक नई योजना स्टार्ट की है जिसको नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जी बोला जाता है इसमें ये प्लान किया गया है कि हमारे भारत के जो बड़े शहर हैं और जो टायर टू सिटीज वगैरह हैं उनमें 46 सिटीज में 24 घंटे एयर की क्वालिटी या एयर में पोल्यूशन को मेजर किया जाएगा हर समय कंटिन्यूअस मतलब रियल टाइम बेसिस के ऊपर मॉनिटरिंग होगी इसमें तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था लास्ट ईयर तो अभी दो चार दिन पहले ही जो मैंने पेपर में पढ़ा था कि ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट तो हुआ है मगर 46 जो है वो सिटीज में प्लान किया था मगर अभी केवल 23 सिटीज में ही ये हो पाया है <laughs> और बाकी अभी सिटीज में बाकी है, बाकी है और इनमें 23 सिटीज में 39 स्टेशंस लगाए गए हैं मॉनिटरिंग के अच्छा, और इस कंट्री में 39 स्टेशंस स्टेशन लगाए मॉनिटरिंग के लिए हाँ हमारे कंट्री में मतलब तेईस सिटीज के अंदर ये 39 स्टेशंस लगाए गए हैं अच्छा और ये अगर मैं चाइना से इसका कंपेयर करूँ तो चाइना में 1500 सौ मॉनिटरिंग स्टेशन है आज की तारीख में हम्म हम्म हम्म तो ये इसको शायद बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है और दूसरा मैं समझता हूँ कि जो अभी गवर्नमेंट को करना चाहिए वो ये की मॉनिटरिंग के साथ साथ रेडियो टीवी या सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक को इसके बारे में एजुकेट करने की जरूरत है और एक और स्टेप गवर्नमेंट को लेना चाहिए मैं समझता हूं कि जो हमारा विकसित देशों में भी है इस प्रकार की व्यवस्था कि क्लीन एयर एक्ट को लाना चाहिए और इसको बहुत जो है स्ट्रिक्ट और टाइम बाउंड और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तौर पे इसको पूरे देश में इसको लागू करना चाहिए ताकि हमारे एयर पॉल्यूशन की जो लेवल्स हैं वो कम हो और सेफ्टी हम लोग सेफ्टी लिमिट के अंदर रहे तो ये गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए और इसमें जब तक इसको गवर्नमेंट एक नेशनल क्राइसिस मान करके इसमें एग्रेसिव तरीके से इनिशिएटिव नहीं लेगी तब तक मैं समझता नहीं हूँ कि इसमें कोई ज्यादा इसमें कोई ज्यादा उम्मीद की जा सकती है सुधार की तो ये गवर्नमेंट को लेना चाहिए अभी आपने भी शायद पढ़ा होगा मैंने पेपर में ही पढ़ा था कि हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर साहब ने ये घोषणा की है कि वो एक एयर पॉल्यूशन इस्ट, रिसर्च इंस्टीट्यूट को प्लान कर रहे हैं कंट्री में हमारे जो कि ये हमारे एयर पॉल्यूशन के विषय में पूरा सरकार को साइंटिफिक रिसर्च और तरीके तो तरीके बताएगी कि किस, किस तरीके से इसको तो लगता तो है कि गवर्नमेंट अभी सीरियसली सोच रही है मगर देखिए अभी कितना टाइम लगता है हमारे कंट्री में इसको ठीक होने में <laughs> आ, सही बात है कोई चीज अगर सोची जाती है तो उसके उसको रूप देना उसको साकार करना समय तो लगता ही है लेकिन विचार आना भी ये बहुत बड़ी पॉजिटिव थॉट है हम हम सबके लिए पॉजिटिव साइन है हम सब के लिए कि इस तरह के विचार जो है हमारे सरकार के पास है और इसके ऊपर काम भी करने के लिए वो तैयार है आ, राजीव जी जैसे आप बोल रहे थे मुझे वो बॉम्बे वाली सीन याद आ रही थी हम लोग ट्रेन में आना जाना करते थे आठ साल तक में वो दो दो घंटा जो है हम लोग को जॉब के लिए जाना पड़ता और आने के लिए दो घंटे ऐसे चार घंटे हमारे ट्रेवलिंग में गुजरता था तो बातचीत में ये होता था कि जो ये गर्मी का समय या क्लाइमेट चेंज हो जाता तो हालत हो जाती थी और रश बहुत ज्यादा ट्रेनों में होती थी तो लोग कहते थे जब कुछ समय ऐसा होगा कि हर रेलवे स्टेशन पे एक ऑक्सीजन वाला कैबिन होगा डिपार्टमेंट होगा जहा जाके थोड़ा सा अच्छी वायु जो है हवा जो है उसको लेंगे ब्रीथ करेंगे और उसके बाद नहीं। नहीं। गाड़ी में बैठेंगे ऐसा सिचुएशन हो सकता है बोले ऐसे सिचुएशन है तो नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप थोड़ा समय का अभाव है नहीं तो हम आपको और देशों की जानकारी देते और देशों में इतनी स्थिति खराब नहीं है जी, और जी, सेफ्टी सेफ्टी जो लिमिट है उसके आसपास ही है लोग आ, और ज्यादा नहीं है आ, तो ऐसा नहीं हम लोग भी अगर हम करना चाहें तो इसको कर सकते हैं और मैं तो यही कहूँगा जैसे आपने बोला हाँ की पॉजिटिव तो पॉजिटिव तथ्य तो इसमें यही है कि गवर्नमेंट ने चलिए अब विचार करना शुरू कर दिया है कि इसको हमने टैकल करना है जैसे ये नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स का अगर ये मॉनिटर हमारे शहरों में होने लग जाता है हुँ, हुँ, तो इससे अवेयरनेस आएगी और मैं समझता हूँ कि कुछ समय चीजें हाँ कुछ रास्ता भी निकलेगा और चीजों में सुधार भी होगा सुधार भी होगा सही बात है चलिए राजू जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया जो बातें आपने सुनाई वो बहुत ही अच्छी रही और मुझे लगता है कि हमारे जो दोस्त इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे थे उन्हें भी काफी अच्छी जानकारी जो है वायु प्रदूषण पर मिली है और मैं चाहूंगा की हमारे सभी दोस्त भी इसमें एक क्रांति की तरह अपने मोहल्ले में अपने एरिया में जहाँ आप रहते हैं तो कुछ ना तो सही लेकिन कुछ पेड़ जरूर लगाइए ताकि इसमें कुछ मात्रा को हम लोग अपने आसपास में कम कर सके और इसी के साथ मैं कहूँगा राजीव जी जाते जाते एक मैसेज जरूर दें हमारी सभी श्रोताओं को मैं तो ये कहना चाहूंगा की गो ग्रीन टू ब्रीथ क्लीन तो आप आप बात कर रहे हैं वो जी, जी, मैं भी रिपीट कर रहा हूं। जी जी तो खाली एक मैं स्लोगन का नाम ले रहा हूँ की हम लोग हर चीज में जो है वो ग्रीन वेज वेज को और को और क्लीन ताकि हमको आने वाले समय में हवा कम कम से मिल, मिल सके, सके। तो ये ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी अगर हम इसको फॉलो करें जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया राजीव जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया गो ग्रीन टू तो ब्रीथ क्लीन बहुत ही अच्छी बात आपने बताया स्लोगन के रूप में थैंक यू सो मच हमारे सभी श्रोताओं को मैं कहूंगा कि आप ये स्लोगन अपने दिमाग में रखिए, दिल में रखिए, और इसके ऊपर आप जितना कर सके अपने तरफ से जरूर कीजिए किसी और व्यक्ति के इंतजार में मत रहिए चलिए आप सदा खुश रहें, मस्त रहें, आपका सेहत बहुत ही सुंदर और स्वस्थ रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कुराते रहो